नहीं करेंगे तो साधन यहां पर शिव महाप्रभु ने बहुत सुंदर बात कह दी कि भक्त बिनु कोन साधन देते फल भक्ति के बिना कोई भी साधन फल को नहीं दे सकता है इसमें भी यह सावधान नहीं रखनी चाहिए कि हमको साधन को नाम के अधीन करना है नाम को साधन का एक अंग नहीं बनाना है नाम को कर्म का अंग नहीं बनाना है बल्कि कर्म को नाम भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है तब उस कर्म में इतनी सामर्थ्य रह जाएगी नाम की कृपा से कि वह मुक्ष फल को देने लग जाए योगी कर्म की बात अब योग यदि भक्ति नहीं है तो योग का फल आत्म बोध या भी नहीं होगा जीवात्मा के स्वरूप का बोध यह भी नहीं होगा क्योंकि जैसे ही हमने यम नियम आसन प्रायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की धारणा की स्थिति ही इतनी भयंकर है कि धारणा लगाने के साथ में करने के साथ ही साथ सारी सिद्धियां आ जाएंगी अपने आप यम के द्वारा हम में अपनी ज्ञान इंद्रियों को भश्म किया नियम के द्वारा कर्म इंद्रियों को भश्म किया आसन के द्वारा स्थूल शरीर को भश में किया प्रत्याहार के द्वारा बुद्धि जो विषयों में जा रही थी उनको विवेक से रोकने का प्रयास किया प्रायाम के द्वारा संपूर्ण प्राण इंद्रिय, प्राण माने इंद्रिय इंद्रियों को भश्म किया प्रत्या के द्वारा बुद्धि को लौटाया विषयों से और जैसे ही धारणा करने के लिए बैठे वैसे ही धारणा करने के साथ ही साथ अणिमा आदि की सारी सिद्धियां आ जाएंगी सिद्धियां आए और कहीं सिद्धियों को भुनाने का एनकेचमेंट करने का कोशिश कर ली तो गए भजन से वो जो आत्मबोध करना वह सब समाप्त हो जाएगा और तब व्यक्ति यम नियम आसन इनका प्रयोग एक जिम की तरह से करने लगेगा कि वो जिम में नहीं जा रहा है वो प्राणायाम कर रहा है बात तो वही है और उसके द्वारा कहीं रोगों को दूर करेगा या अपने शरीर को ठीक करने का प्रयास करेगा या कहीं शरीर में प्राण शक्ति उसको कहीं प्राप्त करे वो तो केवल अपने शरीर को पुष्ट करने का कसरत करने का एक कार्य रहा है ब्रह्म से लेन उसका कहीं नहीं है ब्रह्म प्राप्ति आत्मबोध इसके साथ में कोई लेन नहीं है और जो योग सिखाया जा रहा है योग के नाम पर जो आसन आदि सिखाए जा रहे हैं प्राणायाम सिखाया जा रहा है वह केवल जिम की तरह से प्रयोग हो रहा है केवल शरीर की पुष्टि के लिए स्थूल शरीर की पुष्टि के लिए उसका प्रयोग हो रहा है आत्मचिंतन से उसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है विषय भोगों में प्रवृत्त कराने के लिए उस योग का प्रयोग हो रहा है इसीलिए श्री शंकराचार्य भगत पाद ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि निवृत्ति अपृत्ति ही उपजाइ मूढ़ों का जो त्याग है मूर्खों का वह त्याग भी उनका प्रवृत्ति कराने वाला एक माध्यम बन जाता है वो उनको उल्टा और प्रवृति में लगाने वाला हो जाता है और अपने त्याग का व प्रचार करते हुए लंबे लंबे बैनर लगा करके आश्रम बनाकर के यहां पर विरक्त महाराज विराजमान है अपना प्रचार करने का उल्टा एक माध्यम हो जाएगा तो शंकराचार्य भगत पाद ने एक बड़ी सुंदर बात कह दी कि निवृत्ति अपने मूढ़ाना में प्रवृत्ति ही उप जाए थे जो मूलजन उनकी निवृत्ति भी प्रवृत्ति में प्रवृत्त कराने का एक माध्यम बन जाता है उससे भी साधक को बचना चाहिए तो योग में सिद्धियां आ जाएंगी और योग में जब धारणा ध्यान समाधि करते हुए तन मात्र की भानता आई जब तनमात्रिक भानता आई पहले सगुण भगवान का सभीज भगवान का ध्यान योग किया गया तो सभी भगवान का मैं जब एक तांता आई समाधि लगी उस समाधि का फल भी अंत में वह साधक आत्मसुख में लगा लेगा कि जैसे ब्रह्म है वैसा ही मैं पहले भगवान का ध्यान किया भगवान का ध्यान करते हुए भगवान की अंग कांति वहां पर ध्यान लगाया और अंग कांति का ही एक भाग में हूं तो अपना ध्यान करने लग जाएगा भक्ति गई पानी में बह गए उसका लक्ष्य आत्मबोध है योग का योग का परम लक्ष्य आत्मबोध है परंतु यहां पर कह रहे हैं योग को प्राप्त करना है तब भी कोई व्यक्ति जब तक भक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा तब तक योग का फल आत्मबोध आत्म साक्षात्कार भी नहीं होगा know thyself, ये जो बात है अपने आप आप का बोध करो, अपने को पहचानो स्वरूप का बोध करो ये भी उसे प्राप्त तब तक नहीं होगा जब तक कि भक्ति नहीं होगी क्योंकि धारणा ध्यान समाधि सभी स्थितियों में कहीं ना कहीं सिद्धियां आती हुई चली जाएंगी और सिद्धि आने पर फिर फल की प्राप्ति नहीं होगी अतः श्रीमद् महाप्रभु ने उपदेश दिया कि भक्ति बिनु कौन साधन दीते नारे फल भक्ति के बिना कोई भी साधन फल को प्रदान करने में संभव नहीं है कर्म कांड संभव नहीं है भक्ति नहीं है क्योंकि हमारे साधन पूर्ण नहीं है योग संभव नहीं है अपने फल आत्मबोध को प्रदान करने में क्योंकि योग के साथ साथ सारी सिद्धियां आ जाएंगी और सिद्धि आने पर आत्म चौरासी सिद्ध नौनाथ इनका जो और बौद्धों का जो सहजयान वो सहजयान कहीं वह जादू टोने में फंस करके रह गया और योगियों का और शुद्धों का ऐसा आतंक चला गया आतंक फैल गया कि अरे कोई शुद्ध आए हैं और उन्होंने कहा नहीं मानोगे तो पूरा तुम्हारा गांव भस्म हो जाएगा इसलिए गांव के गांव जा रहे हैं और समर्पित कर रहे हैं योग के प्रभाव से वे सिद्धगण जो चाहते वो करवाते रहे तो ऐसी स्थिति में बस जो योग का मूल फल था वह तो हो गया एक तरफ और उसके द्वारा कहीं अपने प्रभाव को स्थापित करना यह लोक संस्कृति का एक मुकुल संसार को लोक को एक निश्चित जगह पर केंद्रित करने का यह एक माध्यम बन गया तब जाकर के फिर ज्ञान मार्ग आया अब ज्ञान मार्ग भी भक्ति के बिना काम नहीं कर सकता है योग मार्ग भक्ति के बिना काम नहीं कर सकता है क्योंकि योग में अनेक अनेक सिदिया आएंगे और सिद्धि आने पर व्यक्ति सिद्धियों में उलझ करके रह जाएगा उनसे बचने के लिए भक्ति अनिवार्य है महाप्रभु कह रहे हैं ज्ञान मार्ग भी भक्ति के बिना काम नहीं करता क्योंकि ज्ञान सात्विक है और भक्ति गुणातीत है सात्विक के द्वारा सत्व तो रह जाएगा पूरी तरह से मोक्ष की संसार की निवृत्ति नहीं होगी पूरी तरह से संसार की निवृत्ति करने के लिए बहुत अनिवार्य है कि साधक को भक्ति का आश्रय ग्रहण करे क्योंकि संसार त्रिगुणात्मक है त्रिगुणात्मक संसार को हटाने के लिए गुणातीत भक्ति का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा तब जाकर के संसार हटेगा अन्यथा संसार नहीं हटेगा सगुण के द्वारा संसार की सगुण संसार की निवृत्ति नहीं होगी ज्ञान सत्व गुणात्मक है गुण है इसलिए उसके द्वारा निर्गुणता की प्राप्ति नहीं होगी जबकि पुनः अज्ञान भी आ सकता है जबकि भक्ति के द्वारा ज्ञानी के संसार की निवृत्ति करने के लिए भी भक्ति ही प्रधान है इसलिए श्री शंकराचार्य भगवत ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि मोक्ष साधन संपत्तिया भक्ति ही एवं गरीयसी मोक्ष के जो साधन बताए गए साक्षम योगम च वैराग्यम तपो भक्तिश्च केश पांच साधन बताए सांख्य योग वैराग्य तप और भक्ति जब तक भक्ति नहीं है तब तक ज्ञान काम नहीं करेगा इसलिए श्री शंकराचार्य भगवत पाद ने उपदेश दिया भज गोविंदम भजगोविंदम गोविंदम भज गुण गुण मत तो अंगम पलतम गलतम अब तो वो जो है तो ये जो है वो संसार की निवृत्ति करने के लिए मुख्य रूप से जो वस्तु आवश्यक है वो आवश्यक ज्ञान में भी भक्ति ही है भक्ति के बिना संसार की नृति नहीं होगी महाप्रभु ने एक पंक्ति में बड़ी सुंदर बात कह दी कि भक्ति बिनु कौन साधन दीते नारे फल भक्ति नहीं है तो कोई भी साधन फल देने वाला नहीं होता व्यवहार के साधन भी यदि कृष्ण कृपा नहीं कर रहे हैं तो व्यवहार के साधन भी फल नहीं दे सकते हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने का एक त्रिभुज है सबसे ऊपर है कृष्ण कृपा ईश्वर की कृपा त्रिभुज का दूसरा कौन है वो है भाग्य और तीसरा कौन है पुरुषार्थ तीनों जब मिलते हैं तो फल की प्राप्ति होती है ठाकुर की कृपा भी हो व्यक्ति का पुरुषार्थ भी हो और पूर्व जन्म के कर्मों का प्रारब्ध भी हो इनमें यदि ठाकुर की कृपा नहीं है तो न पुरुषार्थ काम करेगा न भाग्य काम करेगा यदि ठाकुर की कृपा है और पुरुषार्थ और भाग्य नहीं है तब भी परम फल की प्राप्ति हो जाएगी उसमें भाग्य और कर्म कभी उपयोगी नहीं है फैक्टर नहीं बनेगा और यदि कृष्ण कृपा नहीं है भाग्य भी है और पुरुषार्थ भी है तो फल मिलना चाहिए था सौ रुपए का मिलेगा एक रुपये तो फल मिलेगा इतनी में भाग्य पूरा हो जाएगा चल तुम्हारे लिए बस यही यही उपलब्धि है कि कोई भिखारी भीख मांग रहा था आशा कर रहा था कि कोई एक रुपया दे जाएगा अठन्नी दे जाएगा चौन्नी दे जाएगा और उसको मिल जाए सौ रुपये का नोट चलो बहुत बहुत मिल गया भा बस इससे ज्यादा नहीं तो कृष्ण कृपा नहीं है भाग्य भी, भी है पुरुषार्थ भी है तो फल बहुत थोड़ा मिलेगा तो मुख्य वस्तु जो है व्यवहार में भी भगवत भक्ति कर्म मार्ग में भी भगवत भक्ति योग मार्ग में भी भगवत भक्ति और ज्ञान मार्ग में भी भगवत भक्ति पंत भक्ति के लिए कोई भी वस्तु की अनिवार्यता नहीं है भक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र है इसलिए एक बड़ी सुंदर बात कही अजा न्याय अन्य साधन अत हज भजे बुद्धिमान जन बकरी के गले में एक थैली लटकी रहती है उसको कहते हैं अजा गलतन अजाम बकरी उसके गले की थैली वो भी थन जैसी है उसका आकार थन जैसा ही है परंतु उसे दूध कभी नहीं निकलेगा ऐसे ही भक्ति नहीं है तो अन्य जितने भी साधन हैं श्रीमत महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी से कह रहे हैं कि अन्य जितने भी साधन हैं वे अजागल हैं बकली बकरी के गले में लटकने वाली थैली के समान सबके सब व्यर्थ सब भक्ति ही मुख्य दूध फल को देने वाली है इसलिए भक्ति मुख्य साधन है भक्ति से युक्त होकर के ही व्यवहार का सारा पुरुषार्थ कर्म मार्ग के सारे कर्म योग मार्ग का सारा अष्टांग योग और ज्ञान मार्ग का सदस्य विवेक और उपाधि को दूर करके जो उपाधि बिन्न पदार्थ है उसका बोध ये सब भक्ति के द्वारा ही एकमात्र सिद्ध होगा इसलिए बुद्धिमान जन उनका ही भजन करते हैं से भक्ति की परंपरम महिमा का निरूपण किया यही निरूपण करें चतुर्विधा भजन के माम आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी ये चार प्रकार के जन भक्ति का आश्रय लेकर के ही अपने फल को प्राप्त करते हैं ये सुकृति जन हैं। परंतु तो जो भक्त है वह काम इत्यादि का त्याग करके शुद्ध भक्ति इनको करता है अब शुद्ध भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी भक्ति तीन प्रकार की इसको यू समझ लें भक्ति तीन प्रकार की एक भक्ति है गौणी भक्ति दूसरी भक्ति है मिश्रा भक्ति तीसरी भक्ति है शुद्धा भक्ति गौणी भक्ति कौन सी उसका उदाहरण से बात समझ में आ जाएगी कि जैसे कोई ये कहे कि मुझे छाछ दे दो माखन नहीं चाहिए इसका नाम है गौणी भक्ति कि मुझे भोग चाहिए मोक्ष चाहिए भक्ति के बिना मिलेगा नहीं इसे भक्ति में कर रहा हूं परंतु तो भक्ति मुझे नहीं चाहिए कृष्ण सेवा मुझे नहीं चाहिए कृष्ण सेवा करके फैक्ट्री जो घाटे में चल रही है वो उभर जाए मोक्ष मुझे मिल जाए तो ऐसे जन गौरी भक्ति वाले हैं और उन गौरी भक्ति वालों का याद रूपण क्या गया आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञान आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी शरीर में जो कष्ट आ रहा है उससे मुक्त हो जाऊं योग्य अर्थ ठाकुर के भजन करने से मतलब नहीं है शरीर में रोग है वो रोग दूर हो जाए योग्य अर्थ अनेक अनेक बार ऐसा हुआ श्री तिरु स्वामी उनके शरीर में बहुत अच्छे विद्वान थे परंतु तो उनके शरीर में बाय का रोग हो गया उस समय भगवत कृपा कहीं रही उनको किसी ने कहा कि तुम श्री गुरुवाय भगवान का स्तुति करो विद्वान बहुत बड़े थे तो उन्होंने फिर नारायणियम केरल का दक्षिण का बाप प्रसिद्ध और आशीर्वादात्मक ग्रंथ है वहां पर किसी के यहाँ पर कोई बालक का जन्म हो कोई बालक का नामकरण है कुछ भी हो तो जैसे हमारे यहां पर सत्यनारायण की कथा कराते हैं उत्तर भारत में ऐसे वहां पर नारायणियम के पाठ का की प्रसिद्धि है दक्षिण में केरल में और वो बड़ा आशीर्वादात्मक ग्रंथ है कोई कामना लेकर के भी करे तो काम में जल्दी से पूरी हो जाती तो उन्होंने 100 माने एक हजार श्लोक उनकी रचना की 100 दशकों का उन्होंने रचना की कहलाएंगे दशकी ही किसी में बारह हैं किसी में ग्यारह हैं किसी में दस श्लोक हैं दस दस श्लोक के और श्रीमद् भागवत के प्रारंभ प्रथम स्कंध से लेकर के दशम द्वादश द्वार तक जितने भी प्रसंग हैं उन सारे प्रसंगों की उसमें स्तुति की गई है उस उसमें उनका समावेश है जैसे हे प्रभु जिन्होंने ध्रुव ऊपर ये आपत्ति आई उनके हृदय में यह क्लेश था और ध्रुव ने जब तपस्या की तो आपने ध्रुव को जैसे आशीर्वाद प्रदान किया और अपनी भक्ति प्रदान की ऐसे मेरे कष्ट को दूर करो इस तरह की उनकी शैली है तो इस तरह से पूरे प्रारंभ से लेकर के और अंत तक पूरा श्रीमद् भागवत उसका सार नारायणी में स्थापित किया गया है प्रहलाद के ऊपर ऐसी आपत्ति आई जब श्री शौनकालिक ऋषियों को अनेक अनेक संदेहों की प्राप्ति हुई तब सुखदेव के रूप में आपने प्रकट हो करके उनके संदेहों को दूर किया ऐसे ही हे गुरुवायर आप मेरे ऊपर कृपा कर, कर। ये इस समय से वो नारायणी में प्रारंभ से लेकर के जन्माद से लेकर के और अंत तक सारे प्रकरणों को उसमें प्रस्तुत किया गया बा पांडित्य का और कहीं भी कृदंत बनाकर के क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है क्रियाओं का ल, लकार का वहां प्रयोग किया गया अद्भुत ये विद्वत है कि कोई धातु उसका कौन सी लकार में कैसे प्रयोग होगा लकार के द्वारा उनकी स्थिति की गई तो ऐसा व्याकरण का अपूर्व पंडित और उस नारायणीय ग्रंथ के द्वारा श्री तिरुस्वामी उनकी जो रोग जो थे वो रोग उनके दूर हुए बाद में परम परम भक्त वे तो परम भक्त थे परंतु शुरू शुरू में जो प्रारंभ किया था वो आरतो जिज्ञासो अर्थार थी अपनी आरती को दूर करने के लिए कष्ट को दूर करने के लिए उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की संधिक जिज्ञासु होकर के अरसारसी दुनिया है अरसारसी और ज्ञानी तो ये इस भक्ति का नाम है कहीं गौणी भक्ति गौणी भक्ति का मतलब है भक्ति नहीं की जा रही है भक्ति की जा रही है किसी अन्य लक्ष्य से भोग या मोक्ष के लिए भक्ति हो जाएगी गौण और भक्ति भोग या मोक्ष देकर के स्वयं अंतर्धाम हो जाएगी ये होगी अगौी भक्ति माने हमको माखन नहीं चाहिए हमको केवल छाछ चाहिए माखन से हमको कोई प्रयोजन नहीं है दूसरी जो भक्ति है वो है मिश्रा भक्ति मिश्रा भक्ति किसका नाम बोले हमको माखन भी चाहिए और हमको छाछ भी चाहिए दोनों चीज चाहिए ठाकुर की सेवा के लिए संपत्ति भी चाहिए घर द्वार भी चाहिए मैल महिला भी चाहिए बासन कपड़े पात्र ये भी चाहिए ठाकुर की सेवा के लिए परनी है सेवा तो ये हो गया मिश्रा भक्ति संसार हमको हैरान करे नहीं संसार से मोक्ष भी चाहिए सेवा करने के लिए साधन भी चाहिए पंथ करनी है सेवा तो भोग और मोक्ष दोनों चाहते हुए जहां सेवा बड़ी है उसका नाम है मिश्रा भक्ति शुद्धा भक्ति किसका नाम बोली शुद्धा भक्ति है कि हमको और कोई चीज चाहिए ही नहीं हमको केवल माखन माखन चाहिए छाछ उठाकर के कहीं भी डाल दो हमको मतलब नहीं हमको तो केवल माखन चाहिए ऐसे ही अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्य कृष्णशीलम यह है शुद्धा भक्ति शुद्धा कहे एका कहे केवला कहें के अन्य कहें कुछ भी कहें वो अनेक अनेक उसके नाम है प्रधाना कहे ये प्रधाना भक्ति तो यहां पर श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि कोई कोई भाग्यशाली जन ऐसे होते हैं जो कि शुद्धा भक्ति करते हैं अन्यथा संसार उलझ करके रह जाता है केवल गौणी भक्ति में या उलझ करके रह जाता है कहीं मिश्रा भक्ति में मिश्रा भक्ति भी बाद में कहीं शुद्धा भक्ति के रूप में ही परिणत होती है और ठाकुर उनकी सारी अभिलाषाओं को पूरा करके अंत में उनको शुद्धा भक्ति देते हैं ध्रुवी जिस समय निकले थे उस समय पिता के प्रति बड़ा क्रोध था अच्छा पिताजी मुझे गोदी में नहीं बैठाया देखना तुमसे बड़ी स्टेट खड़ी करके दिखा दूंगा तो निकले तो थे राज्य प्राप्त करने के लिए और निशा क्रोध के कारण माँ ने मुझसे ऐसा कहा कि तू गोली में बैठने का अधिकार ही नहीं है पिता के देखना पिता मेरे सामने भी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे ईर्षा असूया लेकर के ध्रुव निकले पर जैसे ही नारद जी का दर्शन किया सारा क्रोध सारे लोभ सारे भाव दूर हो गए ध्रुव के और हृदय में गोविंद भजन का प्रभाव उत्पन्न हुआ नारद जी से यही कह रहे हैं कि गुरु जी पिता की गद्दी रद्दी मैं तो गोपाल जी के चरणार की चौगद्दी लूंगा उस पे बैठूंगा यह अपने आप भाव उत्पन्न हो जाता है ये भक्ति का शुद्धा भक्ति ध्रुव के हृदय में अपने आप उत्पन्न हो गई अब ठाकुर भी चाहते तो ध्रुव को शुद्धा भक्ति दे देते परंतु तो फिर भी जगत को दिखाने के लिए भगवान ने ध्रुव को पहले छत्तीस वर्ष का राज्य दिया कि जगत के लोग ये नहीं समझे कि भजन करने से बैकुंठ मिलता है घर का काम नहीं चलता है ऐसा न समझे उनको भी आकर्षित करने के लिए ध्रुव के माध्यम से कहीं राज परंतु ध्रुव को राज्य में आसक्ति नहीं है फिर शुद्ध भक्ति प्रदान की और ध्रुव एक क्षण में ही सब कुछ त्याग करके वन में गए भगवत आराधन करके फिर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया तो ये महाप्रभु कह रहे हैं कि आत्मा रामाश्र में आत्मा शब्द का अर्थ श्री कृष्ण की भक्ति है और कृष्ण अपनी भक्ति देने के लिए शुद्धा भक्ति प्रदान करते हैं अब वो शुद्धा भक्ति ही मुख्य है यही कृष्ण एक, एक लक्ष्य और है एक बड़ा सुंदर एक सिद्धांत है हृदय में गांठ मारने का वो ये कि कृष्ण प्राप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है लक्ष्य क्या है कृष्ण सेवा की प्राप्ति कृष्ण प्रेम की प्राप्ति पुरुषार्थ है कृष्ण प्राप्ति पुरुषार्थ नहीं और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी इसका प्रमाण स्वयं श्री मुचकुंद हैं, भगवान मुचकुंद को जगा रहे हैं और जगा करके काल्यवन के द्वारा मुचकुंद को जगाया गया मुचकुंद की नेत्र खुले उनकी ज्योति निकली कालीयन भस्म हो गया फिर कृष्ण दर्शन दे रहे हैं तो स्वयं तो जगा रहे हैं और दर्शन दे रहे हैं पंत कह रहे हैं कि इस जन्म में मेरी कृपा नहीं मिलेगी सिद्धांत में क्या दिखा रहे हैं मैंने कृष्ण प्राप्ति फल नहीं है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति फल है और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति यदि सरलता से हो जाए तो महिमा पता नहीं लगेगी इसलिए अभी जाओ तुम तप करो साधन भक्ति का आस्वादन प्राप्त करके यदि प्रेम की प्राप्ति होगी तो प्रेम की महिमा पता लगेगी मुफ्त में मिल जाए तो फिर वस्तु की महिमा पता नहीं लगती है भगवान के वचन इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण प्राप्ति जीवन का फल नहीं है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही जीवन का फल है अब प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी यह प्रश्न अपने आप ही उत्पन्न हुआ बात चल रही है आत्माराम आत्माराम में आत्मा कौन है श्री कृष्ण यह प्रसंग चल रहा है और इसी में कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी सत्संग के द्वारा इसलिए सत्संग की महिमा का यह प्रसंग आ गया कि सत्संग सत्संग के द्वारा दुस्संग नष्ट होगा फिर जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो एक बुद्धिमान व्यक्ति भगवान को सत्संग को कभी छोड़ना नहीं चाहेगा कीर्ति मानो यशो यश्यो रोचनम क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही भगवान के यश को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा सकृत आकरण रोचनम एक बार कृष्ण कथा जब सुनी जाएगी तो कानों को वो अच्छी लगेगी इसीलिए चेतन चरितम ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल हाय साधु संग भक्ति जन्य से हो पुनः मुख्य अंग कृष्ण भक्ति का मूल है साधु संग साधु संग जब तक नहीं किया जाएगा कृष्ण भक्ति हो ही नहीं सकती परंतु तो जब भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तब भक्त साधु संग को ही फल रूप में चाहेगा तो साधु संग को केवल साधन नहीं मानना चाहिए साधु संग को फल भी मांगना चाहिए साधु संघ केवल साधन नहीं है साधुसंग परम फल है इसलिए श्री वृत्रासुर युद्ध भूमि में श्री गोविंद का साक्षात दर्शन कर रहे हैं परंतु तो वरदान क्या मांग रहे हैं चौथा श्लोक कि ममोत्तम श्लोक जन सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी तन तो माया गे गेहे स्वाशक्त चित्त नात भूयात कि संसार में मैं कहीं भी विचरण करूं परंतु मुझे संतों का संग प्राप्त होता रहे इस तरह से सत्संग साधन नहीं है सत्संग परम फल है हमारे वृंदावन की बड़ी प्रसिद्ध कथा है श्री बिहारी देव जी कुटिया बंद करके भजन कर रहे हैं लीला का चिंतन कर रहे हैं और उस समय बिहारी जी आए ओके बाद खटखटाई कुटिया के द्वार खोलो बोले भजन करने दो कौन है हटो हाँ तो भैया हमें अपना काम करने दो अभी हम भजन करने जाओ कौन हो तुम सब में बुरा है चोर चकार कौन कौन डोलते रहते हो का नहीं कुटिया खुलवा रहे हो चोर हो क्या वो नहीं नहीं हम बिहारी हैं बोले बिहारी बिहारी हम किसी को नहीं जानते हैं तुम्हारे संग में कौन है बोले हम अकेले हैं बोले अकेले हैं तो क्यों वहां नहीं खोलेंगे कोई हमारी पहचान वाला लाओ तो क्यों खोलेंगे तब शिव बिहारी जी बोले बोले हम हरदास के स्वामी शामकुंज बिहारी हैं बोले आओ आप तुम आपको तो ध्यान कर रहे थे तुम्हारे साथ में ये हरदास जी है तो तुम्हारो स्वागत है अकेले बिहारी का कोई स्वागत नहीं जाओ ऐसे बिहारी बहुत से हैं, यानी कौन चोर है ठाकुर है, कौन है जाओ। तो, के साथ में ये हैं, तो उनका स्वागत होगा गुरुदेव गुरुदेव के साथ में नहीं है अकेले बिहारी है तो अकेले बिहारी का से हमको कुछ लेना देना नहीं है हम तो यौथकी उपासना के उस यूथ की एक छोटी सी मंजरी है छोटी सी सखी है जब तक हमारी यूथेश्वरी साथ में नहीं होंगे, तब तक हम राशेश्वरी को भी नहीं चाहेंगे श्याम सुंदर को भी रास बिहारी को भी हम नहीं चाहेंगे ये रस की रीति है अनुगति पूर्वक साधक रूप में भी और सिद्ध रूप में भी सेवा साधक रूपे सिद्ध रूपे चात्राव तो लिपना कार्य श्री का अनुसारोक जो है उनके अनुसार ही हम चाहेंगे यहां पर रूप मंजरी का अनुत्य ग्रहण करते हुए वहां पर रूप यहाँ पर रूप गोस्वामी का और वहां रूप मंजरी का आश्रय ग्रहण करते हुए हम ठाकुर को एकमात्र चाहें तो यहां पर वो कह रहे हैं सत्संगा मुक्त दुस्संग सत्संग के द्वारा दुसंग अपने आप समाप्त हो जाएगा तो मुक्त दुसंग व्यक्ति सत्संग के द्वारा जब ठाकुर को प्राप्त करेगा तो हाथ सहित उनका त्याग करना नहीं चाहता है कीर्ति मानो यश मानव यशा यश्यो क्योंकि संतों के संबंध में ही यश की प्राप्ति होगी दुसंग कही कहीं तब आत्मवंचना कृष्ण कृष्ण भक्ति बिनो अन्त कामना दुसंग कहने का तात्पर्य है कैतव आत्मवंचना कैतव यही दुसंग है जो दुस्संग में कैतव में लगाए वही दुसंग है कैतव माने छल जो छल में प्राप्त कराए उसी का नाम दुसंग है और दुसंग कौन सी बड़ी वस्तु है वो दुसंग माने कृष्ण सेवा से जो दूर करे उसका नाम दुसंग है तो दुसंघ से कैतव्य आत्मा वंचना यह अर्थ निकल रहा है कृष्ण कृष्ण भक्ति बिनो और हम में कामना नहीं है और इसीलिए श्रीमद् भागवत की अपूर्वता दिखाई गई और अपूर्वता दिखाते हुए कह रहे हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तुमत्र शिवनम तापत्रोन्मूलनम श्रीमदभागवते महा मुनिकृते कि ईश्वरः सद्यो हृदय वरुद्यते तेम ही शिश्यू शि तत् श्रीमदभागवत जिस सत्संग से प्राप्त होगा जिन गुरुदेव के द्वारा प्राप्त होगा तो श्रीमदभागवत की विशेषता क्या है कि यह प्रोज्जित कई तब छल रहित धर्म है प्रउ्जित प्रकृष्ट रूप से त्याग करके छल छल माने कृष्ण भक्ति को हटाने वाली जो वस्तुएं हैं उनका नाम है छल भक्ति को हटा करके कोई दूसरी वस्तु भक्ति के सिंहासन के ऊपर स्थापित इस करे इसी का नाम है छल श्रीमद् भागवत में छल रहित धर्म निरूपण किया गया प्रोजित प्रोज्जित कई तबाह धर्म अत्र इस श्लोक में अत्र शब्द का तीन बार प्रयोग है कैसवोत्र वेद्यम वास्तव वस्तु मत्र दूसरी लाइन में अत्र वस्तु मत्र और अंतिम लाइन में है सद्यो हृदय अवरुद्ध अत्र अत्र अत्र अत्र, अत्र, अत्र। कहकर के दिखा रहे हैं कि जो चीज श्रीमद् भागवत में है वैसी वस्तु और कहीं दूसरी जगह है ही नहीं पहली विशेषता क्या है वो सर्वोत्तम साधन का यहां निरूपण किया गया है सर्वोत्तम साधन क्या है बोले भक्ति रूप साधन जहां पर प्रोजित कैतब भोग और मोक्ष की इच्छा यही है कैतब इनमें भी मोक्ष इच्छा यह सबसे बड़ा कैतब है साहित्य मुक्ति की इच्छा को पूरी तरह से त्याग करके प्रोज्जित कैत साहित्य मुक्ति को पूरी तरह से त्याग करके परमो निर्मत्सर आराम सताम जो सेवा का धर्म है शुद्धा भक्ति का धर्म है वह यहाँ ही निरूपण किया गया तो पहली विशेषता श्रीमद भगवत की है कि प्रोजित कई तर धर्म जो कि निर्मत्सर जनों का धर्म है उसका यहां निरूपण किया गया निर्मत्सर का तात्पर्य है कि शिवी जैसे जो लोग हैं उनके धर्म का भी त्याग किया गया उनमें कर्मीजन जो है उनमें तो है है ही है कि तू मुझसे कैसे हो जाएगा स्वर्ग में भी भीषा कहीं ना कहीं है किसी ने ज्यादा पुण्य किया उसको श्रेष्ठ महल मिल गया किसी ने कम पुण्य किया उसको भी स्वर्ग मिला परंतु टूटा फूटा सा घर मिल गया होगा होगा और तुम्हारा किसी ने ज्यादा पुण्य किया उसको बढ़िया बीमार मिल गया कि किसी ने कम पुण्य किया उसको टूटा फूटा सा बीमार मिल गया हथौड़ी की लेकर के वहां पर भी ठोकता होगा मरमत करता होगा किसी ने ज्यादा पुण्य किया सुंदर अफसरा मिल गई किसी ने कम पुण्य किया थोड़ी सी काली कु भी मिल गई वहां पर भी ये बड़े क्यों हम छोटे क्यों कोई कहीं ना कहीं वहां पर भी कहीं प्रतिस्पर्धा है भय है इसलिए कर्म मार्ग के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है ज्ञानी तो सर्वदा सर्वदा माश्चर्य से युक्ति है सदा ये चिंता रहता है कि हाय ये वस्तु तो आकर के मुझे नहीं दबा ले ये आकर के मुझे नहीं दबा ले उसमें तो सदा भय और माचर्य ये दोनों विराजमान ही हैं माया से सना ईर्षा सब वस्तुओं के प्रति घृणा की भावना ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं परंतु तो भक्त किसी वस्तु के प्रति घृणा की भावना नहीं उसकी जो भावना है वो क्या क्या इस वस्तु का ठाकुर की सेवा में प्रयोग हो सकता है एक छोटा सा भी है तो इसका सेवा में कहा प्रयोग होगा ये उसके मन में सबसे पहले वस्तु जाएगी जो दिव्याद्वित क्रियाद्वित और फलाद्वित ये उसके हृदय में तीनों वस्तुएं सर्वदा विराजमान रहे कहीं किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है बात ये है कि तुच्छ से तुच्छ वस्तु का भी भगवत सेवा में कैसे उपयोग किया जाए ये भाव उसके हृदय में विराजमान है तो निर्मत्सराम सताम वास्तव में निर्मत्सर भक्ति ही है कर्मी निर्मत्सर हो नहीं सकता है ज्ञानी भी मात्सर्य से युक्त रहता है परंतु तो भक्त निर्मत्सर हो करके ही विराजमान है उसका किसी दूसरे के साथ में कोई कंपटीशन है ही नहीं वह सर्वदा यही विचार करता है कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, ये ठाकुर की सेवा में कैसे लगें और उसका जो मात्सर्य कहीं है असूया है वो असुया भी भगवत सेवा के लिए क्या वो इतना भजन कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा हूं मैं भी भजन कर ये उसमें रहता तो पहला गुण श्रीमद् भागवत का हुआ छल रहित धर्म दूसरा गुण हुआ नन्मत् नाम सत्ता कहकर के जैसा अधिकारी भक्त श्रीमद् भागवत का भक्त है ऐसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है मैं मसाराम कहकर कि कर दिखाया कि भक्ति का जो श्रद्धावान व्यक्ति है वही सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है और इस अधिकारी की तुलना कहीं दूसरे के नीचे की जा सकती तो अधिकारी की दृष्टि से भी श्रीमद्भागवत सर्वश्रेष्ठ है तीसरी वस्तु वेद्यम वास्तव वस्तु मत्र शिवदम यहां पर ही वास्तव वस्तु का निरूपण किया गया वास्तव वस्तु कौन है बोले श्री मुरली मनोहर वृजेंद्र वे वास्तविक वस्तु हैं जिनमें माधुरी की पूर्णता है अन्य जो वस्तु हैं वे वास्तव वस्तु नहीं हैं स्वर्ग वास्तव वस्तु मोक्ष वास्तव वस्तु नारायण वैकुंठ का सुख भी वास्तव वस्तु नहीं माधुर्य वास्तव वास्तव वस्तु है और माधुर्य जैसा श्री कृष्ण में है वैसा कहीं दूषे नहीं तो वेद्य वास्तव वस्तु वास्तव वस्तु श्री कृष्ण है वे ही यहां पर श्रीमदभागवत में वेद्य है तो सब्जेक्ट मैटर की दृष्टि से भी श्रीमद भागवत सर्वश्रेष्ठ हुआ फिर प्रयोजन की दृष्टि से शिवदम तापत्रोन्मूलनम श्रीमद भागवत का प्रयोजन प्रेम की प्राप्ति है वही परम कल्याण करने वाला है तापत्रय को दूर करने वाला है अन्य जितने भी साधन हैं वे तापत्य को दूर करने वाले हैं परंतु परम सुख का आस्वादन कराने वाले नहीं हैं है मुक्ति भी कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन कराने वाली नहीं है जबकि श्री कृष्ण माधुर्य का दर्शन करके परम सुख की प्राप्ति शिवदम का तात्पर्य परम सुख की प्राप्ति श्रीमद्भागवत कराने वाले हैं तो ये श्रीमद का चौथा गुण हुआ पहला गुण था छल रहे साधन दूसरा गुण था सर्वश्रेष्ठ बिना कोई आकांक्षा रखने वाला अधिकारी तीसरा गुण हो गया वास्तविक वेद वस्तु रसमय कृष्ण का आराधन चौथा गुण हो गया कि श्री कृष्ण की सेवा सुख उसकी प्राप्ति वही प्रयोजन प्रयोजन की दृष्टि से भी श्रीमद भागवत सर्वोत्तम होकर के विराजमान है अब रचनाकार की दृष्टि से कवि कवित्व तो और कला की दृष्टि से देखा जाए तो श्रीमद् भागवते महामुनि करते ये श्रीमद् भागवत कृष्ण रूप ही है भागवत का नाम है श्रीमद् भागवत संक्षेप में उसको कह देते हैं भागवत जैसे पूरा नाम है सत्य पंथ तो संक्षेप में कह दिया जाए सत्य ऐसे ही श्रीमद् भागवत ये पूरा नाम है और श्रीमद् शब्द या भागवत का विशेषण नहीं है यह भागवत का स्वरूप है जय जय जय श्रीमद् भागवत विशेषण नहीं है विशेषण दूसरों से अलग करने वाला है पंत ये विशेषण भी है और स्वरूप भी है जैसे प्रचुर प्रकाशो रवि सूर्य का स्वरूप प्रचुर प्रकाशी है ऐसे श्रीमद भागवत श्रीमत् माने श्री किशोरी जी की स्वरूप ही है राधा रानी की जय श्रीमत् श्री की प्रचुरता वाली मत प्रत्यय जो है वह प्राचुर्य अर्थ में स्वरूप के अर्थ में प्राचुर्य और स्वरूप ये श्रीमद भागवत कृष्ण स्वरूप ही हैं इसलिए कृष्ण और श्रीमद भागवत दो अलग अलग वस्तु नहीं है जो कृष्ण हैं श्रीमद जैसे भगवान है ऐसे ही भागवत तो ये श्रीमद भागवत श्री कृष्ण की माधुरी की प्रचुरता और स्वरूप बाली है विकार रूप नहीं है मतु प्रत्यय आनंदमय व्यासा इसकी व्याख्या में कहा गया कि मतु प्रत्यय विकार के अर्थ में नहीं है यह प्राचुर अर्थ में और स्वरूप अर्थ में श्रीमद भागवते महामुनि करते ऐसे महामुनि कौन बोले श्री नारायण स्वमी महामुनि है नारायण से भरकर कोई मुनि हो नहीं सकता है मनशील नहीं हो सकता है और उन नारायण ने कृपा करके इसे श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया अर्थक कवि की दृष्टि से रचनाकार की दृष्टि से भी श्रीमद भागवत से बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ रचनाकार नहीं हो सकता है तो इसकी दृष्टा है महामुनि मूल महामुनि है श्री नारायण श्रीमद भागवते महामुनिक ईश्वरा जब श्रीमदभागवत रूपी साधन तुम्हारे पास में विद्यमान है तो अरे भैयाओ किम बा पर दूसरे साधनों में क्यों भटक रहे हो दूसरे साधकों साधनों में मत भटको मत, मत भटको श्रीमदभागवत की एक असाधारण गुण बता रहे कि ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्ध यह श्रीमदभागवत प्रभाव की दृष्टि से भी सर्वोत्तम ग्रंथ है सर्वोत्तम ग्रंथ कैसा कि ईश्वरा जो ईश्वर कृष्ण हैं वे श्री कृष्ण भी सद्य हृदय अवरुद्धे एक बार भी श्रवण करने से भक्त के हृदय में सद्य मानित चुटकी बजाते तुरंत ही हृदय में अवरुद्ध आ करके विराजमान हो जाते हैं अर्थात यह कृष्ण आकर्षणी विद्या अवरुद्धते का तात्पर्य है कृष्णाकर्षणी विद्या यदि कोई है तो वो श्री श्रीमद भागवती ही है कृष्ण आकर्षण विद्या और कोई दूसरी नहीं है कृष्ण को आकर्षित करना है तो श्रीमद भागवती एकमात्र विद्या है कृति भी कृथ्वी कहकर के तुम्हारे अपने साधन से नहीं मिलेगी कृति का तात्पर्य है कृष्ण कृपा कोई भाग्यशाली जो जन है उनके द्वारा तो अधिकारी की भी मेहमा दिखा दे इसके साधक जो हैं वे भी कृति भी परम भाग्यशाली हैं अर्थात कृष्ण कृपा प्राप्त हैं शुश्रूष भी अभी श्रीमद् भागवत सुनी नहीं है संत लगा करके प्रत्यय लगा करके यहां पर कह रहे हैं शुश्रूष भी श्रवण करने की इच्छा मात्र की है जिस क्षण से हमने कृष्ण कथा सुनने की इच्छा की तत्व उस क्षण से लेकर के सदा सदा पर्यंत सद्योग अवरुद्ध भक्त के हृदय में श्री कृष्ण अवरुद्ध होकर के विराजमान हो जाएंगे ऐसी ही श्रीमदभागवत और उसी का आगे कहा प्रशब्द से प्रशब्दे मोक्ष बांछा कैतव प्रधान ये मोक्ष की बांछा जो है यही सबसे बड़ा कैतव है और श्रीमदभागवत छल रहित तो धर्म को निरूपण करने वाली है अतः आत्मा शब्द का मूल अर्थ होगा हो वो मूल अर्थ होगा हो श्री कृष्ण जो रस सिंधु होकर के रस के समुद्र होकर के, के हो करके, जो विराजमान चार प्रकार के माधुर्य के आश्रय होकर के जो विराजमान हैं वे ही परम परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान हैं वे आत्मा रामाच मुनियोग ऐसे कृष्ण में जो आराधना करने वाले हैं वे तो कृष्ण का त्याग करके कभी दूसरी वस्तु का आश्रय कर ग्रहण करेंगे ही नहीं कृष्ण उनको बाध करके अपने हृदय में रख लेते हैं कुरवंती अहितुकीं की वे अहितुकी भक्ति करते हुए ही विराजमान होते हैं और साधुसंग से ही ये वस्तु प्राप्त हो रही है गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राभा रमण हरि गोविंद जय गाय गौर हरि बो जय जय श्राधे श्रा